मूल रामायण भरद्वाज आश्रम गपराक्रम भरत से राम हो हनुमत व्यसर्जयत भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्यपराक्रमी राम ने भरत के पास हनुमान को भेजा पुनराक्षाई काम जलपन सुग्रीव सहित पुष्पक तत्सारोह नंदी ग्राम फिर सुग्रीव के साथ कथा वार्ता करते वे पुष्पकारूढ़ हो वे नंदी ग्राम को गए नंदी, तो नंदी ग्राम में सतो हिमा भ्रातृभिख राम सीताप्य राज्य पुनर्वाप्तव निष्पाप रामचंद्र जी ने नंदीग्राम में अपने जटा कटाकर भाइयों के साथ सीता को पाने के अनंतर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया है प्रहिष्टा मुदिता लोक तुष्ट पुष्ट सुधार्मिक निराम दुर्भिक्ष भय वर्जित अब राम के राज्य में लोग प्रसन्न सुखी संतुष्ट पुष्ट धार्मिक तथा रोग व्याधि से मुक्त रहेंगे उन्हें दुर्भिक्ष का भय न होगा न पुत्र मरण के द्रक्ष्य पुरषा क्वचि नार्य विधवा नि भविष्य पतिव्रताः कोई कहीं भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेंगे स्त्रियां विधवा ना होंगी सदा ही पतिव्रता होंगी न चाग्निजं भचिन्ना सूमजन जंतव न वातज भचिन्ना तथा आग लगने का किंचित भी भय ना होगा कोई प्राणी जल में नहीं डूबेंगे वात और ज्वर का भय थोड़ा भी नहीं रहेगा न चापी क्षुद्भयम त्र न तस्कर तथा लगना च धनधान्यायुता निच नित्यम प्रमुखिता सर्वे यथा कृतयुगे तथा क्षुधा तथा चोरी का डर भी जाता रहेगा सभी नगर और राष्ट्रधन धान्य संपन्न होंगे की भांति सभी लोग सदा प्रसन्न रहेंगे अश्वेधा शतरेवा तथा बहुसुवर्णकै गवाम कॉट्य युत दत्वा विदिधिपूर्वक असंख्येय धनम दत्वा ब्राह्मणेभ्यो तो महायशा राजवंशा सदगुणा राघवः के स्पिन स्वे स्वे राम से की दक्षिणा वाले सौ अश्वमेध यज्ञ करेंगे उनमें विद्वानों को दस हजार करोड़ एक खरब गौ और ब्राह्मणों को अपरिमित धन देंगे तथा सौ गुण राजवशों की स्थापना करेंगे संसार में चारों वर्णों को वे अपने अपने धर्म में नियुक्त रखेंगे दस वर्ष सहस्त्राणी दस वर्ष सहस्रता च रामो राज ब्रह्मलोकम प्रयासती फिर ग्यारह हजार वर्षों तक राज्य करने के अनंतर श्री रामचंद्र जी अपने परम धाम को पधारेंगे इदम पवित्रम पापघ्न पुण्यम वेदृतम यह पठे राम चरितम सर्व वेदों के समान पवित्र पापनाशक और पुण्यमय इस रामचरित को जो पढ़ेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा ए तदाख्यान मायुष्यम पठन रामायण सपुत्र पौत्र बढ़ाने वाली इस रामायण कथा को पढ़ने वाला मनुष्य मृत्यु के अन्तर पुत्र पौत्र तथा अन्य परिजन वर्ग के साथ ही स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होगा पठन बिजो वाग्र भात सत्रियो भूमि पते तमीयात वणिजन पुण्य फल या जनश्चुद्रोपी महत्वमी यात ऐसे ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान हो क्षत्रि पढ़ता हो तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करे वैश्य को व्यापार में लाभ हो और शुद्र भी प्रतिष्ठा प्राप्त करे इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदि का बाकांडे प्रथम सर्ग